पातंजल योग सूत्र समाधिपात विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम आठवां विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान जो उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है दूसरे प्रकार की वृत्ति है एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की भ्रांति जैसे शुक्ति में रजत का भ्रम इसे विपर्य कहते हैं शब्द ज्ञानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है नौवा यदि किसी शब्द से सूचित वस्तु का अस्तित्व न रहे तो उस शब्द से जो एक प्रकार का ज्ञान उठता है उसे विकल्प अर्थात शब्द जात भ्रम कहते हैं विकल्प नामक और एक प्रकार की वृत्ति है कोई बात हम सुनते हैं और उसके अर्थ पर शांत भाव से विचार न कर झट से एक सिद्धांत गढ़ लेते हैं यह चित्त की कमजोरी का लक्षण है अब संयमवाद अच्छी तरह समझ में आ सकेगा मनुष्य जितना कमज़ोर होता है उसकी संयम की शक्ति उतनी ही कम रहती है तुम अपने आप को सदा इस संयम की कसौटी पर कसो जब तुम में क्रोध या दुखित होने का भाव आए तो उस समय विचार करके देखना कि यह कैसे हो रहा है यह कैसे है कि कोई खबर तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे मन को वृत्तियों में परिणित किए दे रही है अभाव प्रत्यावलम्बना वृत्ति निद्रा दसवा जो वृत्ति शून्य भाव का अवलंबन करके रहती है उसे निद्रा कहते हैं और एक प्रकार के वृत्ति का नाम है निद्रा और स्वप्न हम जब जाग उठते हैं तब हम जान पाते हैं कि हम सो रहे थे केवल अनुभूति विषय की ही स्मृति हो सकती है हम जिसका अनुभव नहीं करते उस विषय की हमें कोई स्मृति नहीं आ सकती हर एक प्रतिक्रिया मानवचित्र रूपी सरोवर की एक तरंग है अब यदि निद्रा में मन की किसी प्रकार की वृत्ति न रहती तो उस अवस्था में हमें सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी अनुभूति न होती अतः हम उसका स्मरण भी नहीं कर पाते हम जो निद्रा अवस्था का स्मरण कर सकते हैं उसी से यह प्रमाणित हो जाता है कि निद्रावस्था में मन में एक प्रकार की तरंग थी स्मृति भी एक प्रकार की वृत्ति है अनुभूत विषया संप्रमोस स्मृति ही ग्यारहवा अनुभव किए हुए विषयों का मन से लोप न होना और संस्कार संस्कारवश उसका ज्ञान के स्तर पर आउटना स्मृति कहलाता है ऊपर जिन चार प्रकार के वृत्तियों के बारे में कहा गया है उनमें से प्रत्येक से स्मृति आ सकती है मान लो तुमने एक शब्द सुना यह शब्द चित्तरूपी सरोवर से फेंके गए एक पत्थर के समान है उससे एक छोटी सी लहर पैदा हो जाती है और यह लहर फिर बहुत सी छोटी छोटी लहरों को उत्पन्न करती है यही स्मृति है निद्रा में भी यही घटना होती रहती है जब निद्रा नामक लहर विशेष चित्त के अंदर स्मृति रूप लहर उत्पन्न कर देती है तब उसे स्वप्न कहते हैं जागृत अवस्था में जिसे स्मृति कहते हैं निद्रा काल में उसी प्रकार के वृत्ति को स्वप्न कहते हैं